माँ की बातें सरयू बाला देवी वे सगी दुखी मन से उठकर सोने चली गई माँ कितने सौभाग्य से यह जन्म मिला है बेटी खूब भगवान को पुकारे जाओ परिश्रम करना पड़ता है बिना परिश्रम के क्या कुछ होता है संसार के काम काज के बीज भी थोड़ा समय निकाल लेना पड़ता है अपनी बात मैं क्या कहूँ बेटी दक्षिणेश्वर से मैं उन दिनों रात के तीन बजे उठकर जप में बैठ जाती थी कोई होश नहीं रहता था एक दिन चांदनी रात में नौबत की सीढ़ी के किनारे बैठकर जप कर रही थी चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी माँ नौबत खाने के नीचे की कोठरी में रहती थी उसके पश्चिम बरामदे में सीढ़ी के पास दक्षिण में स्थित गंगा की ओर मुख करके ध्यान में बैठती थी ठाकुर उस दिन कब उठकर में शौच करने चले गए कुछ जान नहीं सकी बाकी दिन जूतों की आवाज से आहट मिल जाती थी उन दिनों मेरा अन्य प्रकार का व्यक्तित्व था गहने तथा लाल किनारी की साड़ी पहनती थी शरीर से आंचल खिसक कर हवा से उड़ उड़ कर पड़ रहा था परंतु मुझे कोई होश न था बालक योगेन ने उस दिन ठाकुर का लोटा देने जाकर मुझे उस हालत में देखा था वे सब क्या ही दिन गए हैं बेटी चांदनी रात में चंद्रमा की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर मैंने कहा है अपने इस चाँदनी के समान ही मेरा हृदय भी निर्मल कर दो जब ध्यान करते करते देखोगी वे ठाकुर की ओर इंगित कर बातें कर रहे हैं मन में जो भी कामना उदित होगी उसे वे तुरंत पूर्ण कर देंगे प्राणों को क्या ही शांति मिलेगी आहा उन दिनों मेरा क्या ही मन था वृंदा ने एक दिन मेरे सामने कासे का एक थाला पटक दिया था वह आकर मानो मेरे सीने के भीतर लगा मैं उस समय नौबत में ध्यान मग्न थी इसीलिए उसका शब्द उन्हें वज्र के समान लगा था और वे रो पड़ी थी साधना करते करते देखोगे कि वे मेरे भीतर भी हैं तुम्हारे भीतर भी हैं और डोम आदि निम्न श्रेणी के लोगों के भीतर भी हैं तभी तो मन में दीन भाव का उदय होगा इसकी पूर्वोक्त संगी बात क्या कहूँ बेटी जयराम बाटी में डोम लोगों ने उपले बना दिए थे और घर में देने आए थे मैंने कहा वहाँ रख दो तो वे कितनी सावधानी के साथ रख गए यह कहने लगी उनसे छू गया है यह सब फेंक दो यही कहकर उन्हें गालियां देने लगी। तुम लोगों ने डोम होकर भी इस प्रकार रख जाने की हिम्मत कैसे की वे लोग तो भय से जड़ हो गए तब मैंने कहा भय की कोई बात नहीं तुम लोगों का कुछ नहीं होगा फिर मैंने उन्हें मुरमुरे खाने के लिए पैसे दिए ऐसा है इसका मन रात के तीन बजे उठकर मेरे उस तरफ उत्तर के बरामदे में बैठ कर जब करे ना देखूँ कैसे शांति नहीं मिलती सो तो करेगी नहीं केवल अशांति अशांति करेगी कैसी अशांति है तेरी मैं तो बेटी तब अशांति कैसी होती है यह जानती ही न थी अब इन्हीं लोगों से यह सब हुआ फिर छोटी बहू के घर आई और मैं उसकी बच्ची को पालने लग गई उसी से सारी झंझट पैदा हुई जाए सब चले जाए मैं किसी को भी नहीं चाहती ये सब कैसी औरतें हैं जी एक भी बात नहीं सुनती कितनी जिद्दी हैं ये औरतें गोलाप्मा और देखो ना, वह सजनी सजती किस प्रकार है सोचती है कि इसी से पति उसे प्रेम करेगा माँ बोली आह वे ठाकुर मेरे साथ क्या ही व्यवहार करते थे एक दिन भी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मन को चोट पहुँचे कभी फूल से भी चोट नहीं पहुँचाई एक दिन दक्षिणेश्वर में मैं उनके कमरे में खाना रखने गई थी लक्ष्मी रख कर जा रही है ऐसा सोचकर उन्होंने कहा दरवाज़ा लगाती जा मैंने कहा अच्छा मेरे गले का स्वर सुनकर वे बेचौक उठे और बोले कौन तुम हो तुम आई हो यह समझ नहीं सका मैंने सोचा कि लक्ष्मी है कुछ ख्याल मत करना मैंने कहा, कहा भी तो क्या कभी उन्होंने मुझे तुम छोड़कर तू तु नहीं कहा कैसे आनंद में रहूं वही किया वे कहते कर्म करना चाहिए महिलाओं को बैठे नहीं रहना चाहिए बैठे रहने से तरह तरह के व्यर्थ के विचार को विचार आदि मन में आते हैं